अथर्ववेदिया मंड इसमें हम लोग द्वादश मंत्र के ऊपर विचार कर रहे थे अमात्रो अव्यवहार्य प्रपंच उपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्माशति आत्मा आत्मा वेद चतुर्थ का गया अमात्र अर्थात इसमें और कोई गति नहीं है अव्यवहार्य क्योंकि ये वाणी और मन का ये विषय नहीं होने से अव्यवहार्य प्रपंच उपशम ये कहा गया था प्रपंच अर्थात द्वैत अनर्थ ये सब नहीं है आगे कहा गया शिव कर रहे आगे अद्वैत आगे टीका में सर्व द्वैत कल्पना तर्वदनाधिष्ठान अवस्थान अभिप्रेत्य आह तस् एव त अर्थात वही अमात्र चतुर्थ जो आत्मा वो ही द्वैत कल्पना अधिष्ठान जैसे सामने में कुछ पदार्थ पड़ा है किसको वो सर्पत्वेन दिखता है किसको माला किसको दंड किसको भूछिद्र जलधारा इस प्रकार के नाना दिखता है तो कहते हैं इतने सारे द्वैत का कल्पना करते हैं नाना दृष्टा नाना द्वैत का कल्पना करते हैं किंतु अधिष्ठान कौन है राज्य? तो इसी प्रकार क्या कहते हैं, सर्व द्वैत कल्पना अधिष्ठान तेन अवस्थान अधिष्ठान जो है वो तो एक ही है यहाँ इसी प्रकार की पूरा जगत में नाना कल्पना करने वाले हैं, तो वो सबका जितना कल्पना करते हैं वो सबका अधिष्ठान अर्थात जिसको हम लोग सब कहते हैं की ये पर्वत है ये नदी है वास्तविक ये वही आत्म तत्व ही है जब इंद्रिय हम प्रत्याहार कर लेते हैं तब नदी और पर्वत ये सब और बाहर नहीं है हमारा मन में है और जब मन भी प्रत्याहार हो जाता है कहते सुसुप्ति में आ गए, कहते सब कारण में लीन हो गए, और फिर अगर वो कारण भी नहीं रहा अज्ञान भी नहीं रहा कहते सब ब्रह्म ही हो गया जितने जितने आगे फैलेगा उतना उतना वो दिखने लगेगा त्य तो ये हम लोग का जिसका दृष्टि शक्ति थोड़ा खराब है ना तो अगर आप कभी चश्मा निकाल करके ये कर रहे हैं रास्ता भी चल रहे हैं दूर से सब चीज आपको खाली थोड़ा लाइन लाइन दिखेगा चश्मा लगा देंगे फिर आगे वो सब चित्र भी वो सब दिखने लगेगा तो इसी प्रकार की है जितना कार्य करेगा मनो किया तो सूक्ष्म प्रपंच आ गया इंद्रिय कार्य करने लगे तो स्थूल प्रपंच आ गया तो और अगर कहते ना अगर हमें दूरबीन लगा लिए तो दूर का चीज देख लेंगे ये बिल्कुल इसी प्रकार की है विचार करके जितना जितना हटा ली ये सबको भाष्य में कहा शिव अद्वैत अद्वैत समृद्ध समृद्ध सम्पन्न अद्वैत संपन्न प्राप्त हो गया टीका में ओंकार स्तूरीय सन आत्मा एवं यद उत्तम तद उपसंग मंत्र में कहा गया द्वितीय पंक्ति में मंत्री में एवं ओंकार आत्मा एवं ओंकार आत्मा ही है तो ओंकार सन आत्मा एवं ओंकार तूर्य होकर के आत्मा है तूर्य अर्थात सबका अधिष्ठान हुआ इसलिए वो आत्मा ही है यद उत्तम मंत्रे तद तो उपसंग एवं भाष्य में एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्रिपाद आत्मा एवं एवं यथोक्त विज्ञान यथा उक्त विज्ञान तदवान उसके द्वारा जो विज्ञान कहा गया तो क्या विज्ञान कहा गया टीका में आगे कहते हैं यथोक्त विज्ञान विज्ञान कहा, कहा गया क्या कहा गया कहते हैं पाद नाम, नाम एकत्व पाद और मात्रा ये एक ही है इसी प्रकार की ज्ञान जिसको है आ आगे है टीका में न च पादा मात्राच तूर्यात्मनि ओंकारे संति पादा मात्रा ये सब एक है और में कहते पाद और मात्रा ये सब तूर्य में तो लीन हो जाते हैं तूर्य में इनका स्थिति नहीं नहीं रहती है पादा मात्राच तूर्यात्मनि ओंकारे च न संति वहां नहीं गति नहीं है पूर्व पूर्व उत्तर विभाग उतरोन क्रमाद इति पर्यवश्यति लक्षण यहाँ तक पंक्ति देखेंगे पूर्व दे, पूर्व विभाग उत्तर उत्तर विभाग में अंतर्भाव हो जाएगा विश्व किस किसमें अंतर्भाव हो जाएगा तैजस जन्यूंे। में तैजस राज्य में ऐसे अ उ में उ तो उत्तर उत्तर में अंतर्भाव करके क्रमाद आत्मनी पर्यवश्य अंतिम में प्राज्य आत्मा में और ये मकार ओंकार में इसलिए ओंकार ही आत्मा हो गया इति एव लक्षणम एवं लक्षणम किम जो भाष्य में था एवं यथोक्त विज्ञान बता यथोक्त विज्ञान बता उसमें मधु प्रत्यय हुआ है उसका प्रकृति हो गया यथोक्त विज्ञानम तो यथोक्त तो विज्ञानम क्या है यही इसको टीका में कह दिए तो पूर्व पूर्व विभाग को उत्तर उत्तर विभाग में लय करके क्रमात आत्मनी परसान हो जाना आत्मा में तात्पर्य रूपेण विद्यमान हो जाना एवं लक्षणम एवं लक्षण तथा तो इस रूप यही हो गया ज्ञान सब आत्मा ही इसी प्रकार सब आत्मा में लय हो जाना यही जो ज्ञान है इसी प्रकार की ज्ञान आगे मथु हो गया मतुक का तो ज्ञान वाला इस प्रकार के ज्ञान वाला आगे विभक्ति क्या है यथोक्त तो तो ज्ञान बता भाष्य में तृतीय है इस प्रकार ज्ञान वाला के द्वारा जिसको इस प्रकार ज्ञान है उसके द्वारा तटीका तो में कहते हैं तद तो बता तद तो अर्थात इस प्रकार की विज्ञान बता भाष्य में जो कहा विज्ञान आगे भाष्य में इस प्रकार की जिसको ज्ञान है सब अंतिम लेकर के आत्मा में लय कर देना उसके द्वारा प्रयुक्त ओंकारस त्रिमात्र त्रिपाद आत्मा एवं इस प्रकार की जो जानता है उसके द्वारा जो ओंकार का प्रयोग किया जाएगा वो जानता है ओंकार त्रिमात्रा त्रिपाद ये सब आत्मा ही है क्योंकि तो पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर में ली करके अंतिम आत्मा तक जान लिया है इसका ऐसे स्थिति टीका में इति एवं लक्षणम तक तो हम देख लिया था आगे तदवतः प्रयुक्त सन ओंकार उसके द्वारा मात्रा पादा पाद सब एक है अंतिम में सभी आत्म रूप ही है इस प्रकार की ज्ञान व्यक्ति के द्वारा जब ओंकार का प्रयुक्त प्रयोग अर्थात उच्चारण जब किया जाता है प्रयुक्त सन ओंकार मात्रा पादांश स्वस्मिन अंतर्भाव्य वो व्यक्ति फिर क्या करेगा मात्रा पाद सबको आत्मा में अंतर्भाव कर लेगा अपने में अर्थात अ को ऊ में ऊ को मां में म को अंति में मेरे में अर्थात केवल मैं ही हूँ मेरे से ये मेरे से ये प्राज इस प्रकार की उसका स्थिति अंतर्भाव्य अवस्थित पादा मात्रा से सूर्य आत्मा ने न संति अर्थात जैसे कहा जाएगा कि अभी ये सब घटक पटक ये सब पृथ्वी में कुछ नहीं है अर्थात ये घटक पटक कहने का अर्थ है कि उनका नाम रूप को लेकर के विभाग मात्र जब ये जाकर के अपने उनका नाम रूप चला गया तो वास्तविक तो वह कहा गया कि कुछ नहीं और नाम रूप नहीं है देखिये नाम रूप प्राज्ञ में भी नहीं है और तूर्य में भी नहीं है किंतु किन् में लीन अवस्था में है बीज अवस्था में है आगे उत्पन्न हो पाएंगे किंतु जब आत्मा में हो जाएगा सूर्य में जाएगा अर्थात वो बीज रूप नहीं रहेगा इसलिए कहा गया वहां नहीं रहा तो आत्मा में लीन हो जाना अर्थात उनका बीज अवस्था भी नहीं रहना प्राज्ञ में लीन हो जाना अर्थात बीज अवस्था रहना ये दोनों में अंतर है ली तो दोनों में शब्द प्रयोग कर देते हैं तो वास्तविक आत्मा में ये मात्रा पादर नहीं है अर्थात इनका संस्कार रूप ये भी नहीं है बीज भी नहीं है यही आत्मा में लीन हो गया चतुर्थ पाद चतुर्थ जो पाद्य है हाँ। पाद मात्रा में वहा ये जो चतुर्थ पाद है वो वास्तविक चतुर्थ पाद नहीं है तीन पाद का दृष्टि में इसको चतुर्थ कहा जाता है अर्थात ये पाद कैसा है वो तीन पाद का अधिष्ठान पाद है वो उनके बराबरी में नहीं है वो तीनों कल्पित पाद हैं ये तीनों ये वास्तव पाद है इसलिए वहाँ कहा गया था प्रथम ये जो विचार आरंभ हुआ पद्यते अनेन इति पाद करके तीन मात्रा लेना है पद्यते ज्ञायते अर्थात वो पाद हो गया चतुर्थ ये तीनों कर्णत्व पाद वो तो लक्ष्यत्वे अनुपाद ये अंतर है दोनों पादा शब्द तो दोनों में प्रयोग हुआ किंतु ये अंतर है उसमें तीन तीन का हाँ, तीन का ही पादा मात्रा से संति कहने का अर्थ अर्थात ये तीनों ही तीन नहीं, तीन नहीं। तो है क्योंकि चतुर्थ जो है वास्तविक को करोण वाला पादा नहीं है और उसका वो अवस्था नहीं है उसको जो ऐसा ये तीनों पाद को वहाँ निराकरण कर दिया था मतलब प्रश्न है कि वो भी तो चतुर्थ पाद कहा गया ना और जब कहेंगे पाद ही नहीं है तो ये भी चला जाएगा तो वास्तविक ये पाद वो जैसे दृष्टि से पाद है वो ऐसे दृष्टि से ये पाद नहीं है ये पद्यतेतें गम्यते ही पाद लक्ष्य वो पद्यतेतें अन्य नहीं थी पाद तब तो वह वहाँ कर्ण में यहाँ कर्म में ये अलग है अच्छा स्वस्मिन अंतर्भाव्य पाद मात्रा ये सब को अपने में अंतर्भाव करके अर्थात ये सब वास्तव मेरे में नहीं है केवल कल्पित है इस प्रकार की अवस्थित से आत्मनो भेद असहमानस तद्रूपो भवती इसी प्रकार की आत्मा में कोई भेद नहीं है निश्चय करके तद्रूपो भवती अर्थात अभिन अद्वितीय आत्म रूपो हो जाता है भेद जिसमें और वास्तव नहीं है भाष्य में प्रयुक्त ओंकार स्त्री मात्र त्रिपाद आत्मा एवं जो ओंकार प्रयोग करता है वो तीन मात्र वाला है तीन पाद वाला है तो ये आत्मा ही है इसलिए ओंकार का विभाग में चतुर्थ को अमात्र कह दिया वात्रा नहीं कहा आत्मा के विषय में तो पाद कह देते है किन्तु वहाँ तो अमात्र कह दिया तो यहाँ भी अगर अपाद कहे देते तो और थोड़ा भी ठीक थो, करता तो अर्थ शाब्दिक अर्थ भी ठीक बैठ जाता कोई बात नहीं अच्छा आगे टीका में उक्त ऐक्य ज्ञान से फलम आह सम इति सम में बिंदी छुट गया टीका में तृतीय पंक्ति में ना उक्त इक्य ज्ञान से फलम आह प्रतिक्रिया है सम विशति और सम में बिंदी नहीं है अभी ये ऐक्य ज्ञान का क्या फल हुआ भाष्य में कहते हैं संविशति आत्मना स्वे नई सोम पार्थिक आत्मनम य एवं वेद संविशति संविशति अर्थात सम्यक प्रविशति सम्यक प्रवेश करता है सम्यक प्रवेश करना प्रवेश करना और सम्यक प्रवेश करना में क्या अंतर है कहते हैं आत्मना स्वे आत्मना का अर्थ क्योंकि मंत्र में है आत्मना आत्मान तो आत्मना का अर्थ होता है स्वे प्रवेश करता है स्वम पारमार्थिकम आत्मान स्वे न स्व प्रवेश कर गया तो इसका क्या अर्थ हुआ कहेंगे कि और अपने में कोई भेदभाव नहीं होना इस प्रकार की स्थिति नहीं तो मैं शरीर को जान रहा हूं इस प्रकार के जो कहता है और कभी शरीर को भी मैं कहता है तो अभी जिस समय में शरीर को मैं कहता है अन्य समय में मैं शरीर को जानता हूं कहता हूं इसी प्रकार की अभी एक समय में जिसको जानता था अभी अन्य समय में वही मैं बोल करके कहता है तो यहाँ इस प्रकार की नहीं है जिसको मैं बोल करके भिन्न त्वेन जानता था उसके साथ एक हो गया यहाँ इस प्रकार की नहीं है जो शरीर अपने से भिन्न है उसको भी कभी मैं कहता है और कभी उसके साथ एक भी मानता है वो जैसा था था है कि यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ कहते हैं कि स्वयं नहीं व अर्थात जो स्वरूप है वही ही पारमार्थिकम आत्मान पारमार्थिक आत्मान अर्थात जो सभी का अधिष्ठान है और आत्माना ना नहीं व अर्थात तो अपने आप को अभी जो मान रहा है अगर बुद्धि इत्यादि विशिष्ट लेकर के मान रहे है तो पारमार्थिक, पारमार्थिक आत्मा के साथ एक नहीं हो पाएगा तो इसलिए स्वयन का अर्थ है कि जो शुद्ध पदार्थ का लक्ष्य था उसको जो पारमार्थिक अर्थात जो तत्पदार्थ का लक्ष्य लक्ष्यार्थ उसके साथ अभिन्न हो जाना यही हो गया समब अर्थात सम्यक प्रवेशनम ऐक्य अनुभव हो जाना यह एवं वेद वेद अर्थात जानाति जो इस प्रकार के जिसको ज्ञान हो गया जुण जुण वो प्र उपसर्ग है यहाँ सम दिया है वो तो प्रकरण देकर के किस अर्थ में लगाते हैं वो देखना होता अर्थात तो अन्य के साथ आदात्म्य करता था अभी और स्वरूप में तादात्म्य अर्थात में, ताद में पारमार्थिक आत्म रूपयी हूँ सभी का अधिष्ठान हूँ इस प्रकार के निश्चय होगा कोई भी कल्पित पदार्थ के साथ और तादात में नहीं रहना टीका में सुसुप्ते ब्रह्म प्राप्तस्य पुनरुत्थानवत् मुक्तस्यापि मुक्त पुनर्जन्म सी आशंका में तो ब्रह्म प्राप्त होता है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति कहते हैं तो ब्रह्म के साथ तो एक होता है किंतु फिर भी उसका पुनरुत्थान पुनर होता है तो इसी प्रकार की जो ब्रह्म प्राप्त होगा मुक्त होगा उसका भी फिर पुनर्जन्म हो जाएगा इति आसंख्या भाष्य में कहते हैं परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय बीज भाव दग्ध आत्मा प्रविष्ट न पुनर्जाते अबीजत् जो परमार्थदर्शी है अर्थात जो उत्तम कोटि में है ब्रह्मविद्ध क्योंकि इससे पहले यम वेद वेद का अर्थ यहाँ जान आती जो इस प्रकार की जान लिया ज्ञान जिसको हुआ वो परमार्थदर्शी ब्रह्मविद उसका क्या हुआ भी तृतीयम बीज भावम दबध्वा तृतीय जो कारण शरीर है उसका वही हो गया बीज भाव क्योंकि आगे फिर जागरूक स्वप्न कराएगा तो वो बीज भाव उसको दबध्वा उसका दहन नाश करके आत्मान प्रविष्ट इति आत्मान प्रविष्ट प्रविष्ट कहते हैं प्रवेश किया कहते हैं प्रवेश ये गौण होता स्वयं जान लिया हमारा स्वरूप यह है तो उसका कहीं प्रवेश नहीं होता है जो आपने साथ सटा हुआ था वो छूट गया वो तो जो तो वही रहा कुछ उसका कहीं प्रवेश नहीं हुआ अथवा उसका कुछ प्राप्ति नहीं हुआ यहाँ जो आत्म प्राप्ति का विषय में यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है बरम त्याग जिसके साथ आदत में है उसका त्याग हो जाने से स्वरूप होगा कहा जाता है आत्म प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति वास्तविक यह है की अनात्म त्याग ये शब्द अधिक व्यवहार करने से काम जल्दी बनेगा जितना जितना त्याग हो जाएगा उतना उतना ये बनेगा प्राप्ति कुछ नहीं है हम लोग हमेशा चल चलते चलते रहते हैं कि प्राप्ति मिल जाना चाहिए ज्ञान हमको हो जाना चाहिए तो प्रविष्ट प्रविष्ट ये गौण प्रयोग इति न पुनर्जायते क्योंकि उसका बीज भाव दग्ध हो गया न पुनर्जायते तूर्य से अबीजत्व जो चतुर्थ स्थिति हुआ कहते हैं तूर्य ये अबीज वीज नहीं है अर्थात पुनर् जागृत स्वप्न भी उसके लिए कल्पित हो जाएगा और पुनर्जन्मत ये दूर की बात है ठीक है मैं? सुसु तो एक ही चीज कहता है मतलब एक ही समय में ये दोनों चीज मोक्ष का दो स्वरूप है मतलब ये दो घटना घटेगा मोक्ष में अतः दुख की का निवृत्ति भी होगी और परमानंद प्राप्ति भी ये दो एक ही चीज है लोग मतलब ये पहले होगा बाद में होगा ऐसा नहीं है क्योंकि ज्ञान होने का मतलब ज्ञान होगा तो ये दोनों एक ही साथ है दुख नहीं होगा वास्तविक दुख नहीं होना यही आनंद है हम जैसा कुछ वृत्ति आनंद सुखाकार वृत्ति होकर के आनंद हो, वो उस समय में नहीं है वो तो निर् मतलब ब्रह्माकार वृत्ति रहेगा कोई विषयाकार रहेगा ही नहीं निर्विषयाकार इसको अत्यंतिक आनंद कह देते टीका मैं सुषुप्त पुनरुत्थान बीजभूत सत्वाद्य है जो सुसुप्त है उसका पुनरुत्थान क्यों हो जाएगा क्योंकि उसका अज्ञान अज्ञान है अज्याना रहने से फिर पुनरुत्थान होगा और इहतु इह यह, यह अर्थात मुक्त जो मुक्त है उसमें मुक्त यह, यह अथवा मुक्तौ मुक्तौ तो बीजभूतम अज्ञानम तुरीय सुषुप्ताख्यम दग्ध्वे तेज आत्मा तूरीय प्रविष्टो विद्यानिति नाशो पुनरुत्थान अरहति मुक्ति में तो बीजभूत जो अज्ञान जो तृतीय है तृतीय शरीर शरीर कारण तृतीयशरीख्य सुसुप्त सुसुप्ता है, द, है वो, उसको दहन करके नाश करके आत्मानं, एक नंबर टिप्पणी दे दिया अश्वादीना जो विश्वादि का आत्मा है विश्वादी कहने से कहते हैं अभी तो वो विश्व और तेजस का जो कारण है प्राज्य उसका ही दहन कर दिया तो दहन कर दिया अर्थात इनको जो इनका कल्पित रूप को छोड़ करके उनका वास्तव रूप में चला गया, चला जाना वास्तव रूप हो जाना यही कहते हैं तेसम आत्मानम अर्थात विश्वादि का वास्तव स्वरूप क्या है कहते हैं आत्मा ही है विश्वादि का ये सब कल्पिता शरीर जागृत इंद्रिय इत्यादि सबको मान लेने से ही विश्व बन गया अगर ये सब कल्पना छूट गया तब तो वास्तव उसका जो स्वरूप है इसलिए कहते हैं विश्वादी नाम आत्मानम तूरीयम विश्वादी का आत्मा वास्तव स्वरूप क्या है ही है उसमें प्रविष्ट प्रविष्ट प्रविष्ट अर्थात तो उसके साथ ऐक्य अनुभव किया विद्वान विद्वान उसमें एक तूर्य के साथ अपना ऐक्य अनुभव किया इति इति अर्थात तो अतः तो इसलिए नाशो पुनरुत्थान अर्थ फिर विद्वान का पुनरुत्थान पुनर्जन्म नहीं होगा कारण अंतरेण तदयोगाथ कारण नहीं है तूर्य में पुनरुत्थान बीजभूतम भविष्य आशंक्य पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है जो कारण वो नहीं रहा जो तृतीय किंतु अभी तूर्य हो गया ये ही कारण होगा पुनरुत्थान का पूर्व पक्ष कहता है तूर्य में पुनरुत्थान बीजभूतम भविष्यति तूर्य ही कारण हो जाएगा ये आशंक्य तो कार्य कारण विनिर्मुक्त तस् तद योगान कार्य कारण विनिर्मुक्त जो है अर्थात वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है विनिर्मुक्त तस्तयोग तस् अर्थात तूर्य से पुनरुत्थान अयोगात पुनर क्योंकि वह कार्य कारण दोनों से भी है होने से तूर्य बीजभूतत्वम अभाव बीज बीजभूत नहीं होगा इसलिए ये वेदांत साधन का ये एक चीज है कि हम कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है बहुत समय में क्या ना सुख दुख का ये एक निमित्त तो बनता है हमने ऐसा कर दिया था ना इसलिए अभी हमको ऐसा भोगना पड़ा ये कार्यकारण बैठा रहा और नहीं तो बहुत तो, ज्यादा अहंकार वाला होगा हम तो कभी गलत नहीं करते हैं वो ऐसा किया ना इसलिए हमको भोगना पड़ा तो कार्यकारण को अपने से हटा करके दूसरों में डालना एक ही बात है दूसरों में कार्यकारालना ये तो असाधक स्थिति है अपने में कार्य कारण डालना ये थोड़ा साधक स्थिति है और ऊपर उठना ये कार्यकारण को जैसे बिचार आएगा उसको हटा देना ऐसे जो हुआ हुआ ऐसे हुआ कौन कार्य कारण कहेंगे तो हवा चला और नीम का का डाल डालती टूट गई तो टूट तो तो गया।, गया तो टूट गया और उसमें कारणों का कार्य में बैठेंगे कहेंगे हवा जोर चला ना तो जोर चला तो अब तक भी जोर चलता था क्यों नहीं टूटा क्यों टूट गया हो ऐसे टूट गया उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं जो हो गया हो गया तो इसी प्रकार की जब तक तो प्रारब्ध रहेगा वो छोड़ेगा नहीं मन को उसको पकड़ करके चक्की जैसा वो घिसता रहेगा तो धीरे धीरे उस समय में अर्थात प्रारब्ध को सहन कर लेना है और बार बार मन को यही कहना है क्यों मन यही बात कहता रहता है कार्य कारण कुछ नहीं है ना जो हुआ वो हुआ थोड़ा मन एक सेकंड के लिए मान जाएगा अगला सेकेंड में क्या करेगा अशुत्व फिर वही करो आएगा तो किंतु जब तक ये प्रारब्ध है प्रारब्ध है अर्थात जब तक हमारा ये कार्य कारण रहित तो संस्कार दृढ़ नहीं हुआ है मन को हम बार बार कहते रहेंगे क्या ये कार्य कारण बुद्धि ला रहा है तो धीरे धीरे ये संस्कार बढ़ेगा ये बार बार ये ये सब वेदांत का अभ्यास है बार बार करते रहेंगे टीका में मुक्त श्या पूर्व संस्कार संस्कारात पुनरुत्थान आशंक दृष्टान्त न ठीक है अभी हो गया कि तूरीय तो बीज नहीं होगा किंतु कहते हैं मुक्तों का पूर्व संस्कारात पुनरुत्थानम अभी मुक्त का जो संस्कार है उससे फिर पुनरुत्थान हो जाएगा पुनर्जन्म हो जाएगा इसे आशंख्य दृष्टान्त न निराचे तूर्य तो कारण नहीं होगा किंतु तूर्य में संस्कार थोड़ा रहेगा और संस्कार के चलते फिर पुनर्जन्म होगा इसका दृष्टान्त तो देकर के निराकरण करते हैं भाष्य में नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जुआ प्रविष्टः सर्पो बुद्धि संस्काराद पुनः पूर्ववत तद विवेकी नाम उत्थाती रज्जु सर्पयोर विवेके रज्जु और सर्प का विवेके सती विवेक भिन्न रज्जु अलग है उसमें सर्प तो केवल कल्पना से दिख रहा था इस प्रकार की निश्चय हो जाने के बाद ये सर्प कहा गया रज्जुआम प्रविष्ट सर्प वाक्य इस प्रकार की व्यवहार करेंगे जैसे कहते हैं ये सब तीन पाद कहाँ गए सब आत्मा में प्रवेश हो गया तो इसी प्रकार की जैसे कहते हैं कि सर्प रजु में प्रवेश हो गया तो बिल्कुल जब हम शास्त्र विचार आरंभ नहीं किए तब तो थोड़ा बहुत हाँ ये सर्प गया रज्जु में जब शास्त्र विचार आरंभ करेंगे तुरंत कहेगा ये तो अच्छा तो कले शब्द प्रयोग करते हैं वास्तविक तो ऐसा नहीं होता है जैसे वेदांत तो और धीरे धीरे आगे चलेगा ना ये भी लगेगा की ये तीन पाद भी ऐसे ही आत्मा में ऐसे ही जैसे सर्प रजु में प्रवेश होता है ऐसे ही नहीं केवल कल्पना करने से ये सब जागरण स्वप्न नहीं है तो नहीं है तो जैसे रजू में प्रवेश हो गया सर्प तो इसी प्रकार की उसका फिर बुद्धि संस्कारा तो पहले उसको रजू में सर्प दिखा था वो प्रमा था या भ्रम था भ्रम था।, था वो भ्रम का संस्कार से फिर उसको वही सर्प दिखेगा तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं पूर्ववत तवे तो तो तो की नाम नहीं उत्था थे नहीं होगा अभी क्या ना ये तो जैसा दिखता है किंतु अभी वो पलायन करेगा वो नहीं करेगा इसलिए कहते तो पूर्वोपत नहीं होगा तो ऐसा दिख सकता है जगत का प्रतीति ऐसा होगा किंतु जगत का जो प्रभाव होता था ये नहीं रहेगा प्रतीति होगी प्रभाव नहीं रहेगा यही ज्ञानी का अंतर है ज्ञानी को भी हम कहेंगे तो प्रतीति नहीं होगा तब तो सप्तम भूमिका में रहेगा प्रतीति होगा हो सब प्रभाव नहीं रहेगा सुख दुख इत्यादि ये सब में नहीं रहेगा को भी थोड़ा बहुत संस्कार हो सकता है वो भी धीरे धीरे जैसा भूमिका बढ़ेगा वो भी चला जाएगा अर्थात तो उसमें वो संस्कार भी राग द्वेष क्रोध इत्यादि वो सब भी नहीं दिखेगा बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्ववत तद विवेक नाम नहीं उठा जो इसका विवेक कर लिए पूर्ववत नहीं होगा पूर्ववत टीका में कहते हैं पूर्ववत अविवेक अवस्थायाम विवेक होने से पहले जैसा मेरा मेरे को रखना है बचाना है वो करना है इस प्रकार की जो करता है विवेक हो जाने से वो नहीं करेगा क्योंकि शरीर भी मिथ्या है इस प्रकार की निश्चय होगा धीरे धीरे तथा कोई दृश्य नहीं दिखेगा ज्ञानी को तो सब फिर इंट्रावेन्स देंगे और तो वो अगर सप्तम भूमिका में चला जाता है तब तो ठीक है उस में तो वो तो महान पुण्य होने से वहां तक पहुंचेंगे जो असना आदि पिपाशा होती तो इस प्रकार के लोग पहले पहले जो थोड़ा वैदान सुनते हैं उस प्रकार की मान लेते हैं ज्ञान जब हो हो जाएगा तब तो ये सब जरूरत नहीं तो ग्रहण का दिन में आप लोग भोजन नहीं दिए एक महात्मा आकर के कहा आप लोग कुछ नहीं दिए पहले से बताए नहीं भूख लगता है अभी <laughs> तो ठीक है एक दिन सहन करना है जब ज्ञान हो जाएगा तब तो आवश्यक नहीं अभी तो चाहिए <laughs> तो इस प्रकार की जो, जो सिदन से वैदांत तो थोड़ा थोड़ा पहले पूर्ववत जैसा है ऐसा नहीं रहेगा किन्तु उसका प्रतीति होगी टीका में तद तो विवेकी नाम तद तो नाम अर्थात रजू सर्प विज्ञान विवेक विज्ञान बताम इतिया रजू सर्प का विवेक का विज्ञान हो गया विवेक अर्थात ये रज्जु में सर्प केवल कल्पित है इस प्रकार की विज्ञान बताम विज्ञान बताम अर्थात निश्चय बताम निश्चय हो जाना आगे फिर उसका सर्प का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहना जगत का प्रभाव नहीं होना है जगत का प्रभाव क्या है कहने शरीर रहेगा शरीर में तो कभी कांटा चुप जाएगा कभी इसका जैसा उसका डिजाइन हुआ है उसका कभी खराब हो जाएगा उसका तेल खराब हो जाएगा उसका बेरिंग खराब हो जाएगा कभी शरीर में ऐसे होगा ये होगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा अर्थात तो उससे हम सुखी दुखी नहीं हो जाएंगे जो कुछ करना है करना है कर देगा ये नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस प्रकार की निश्चय हो जाना सुखी दुखी नहीं हो जाना आगे टीका में बुद्धि संस्कारादिश्देन सर्प भ्रांति गृह थे जो भाषा में चतुर्थ पंक्ति में दिया ना रजुआम प्रविष्टः सर्पो बुद्धि संस्काराद पुनः तो ये बुद्धि संस्कार क्या है टीका में कहते हैं बुद्धि संस्काराद बुद्धि शब्देना न सर्प भ्रांति गृह अर्थात सर्प भ्रांति का संस्कार से फिर पूर्ववत सर्प दिखेगा जिनको रजु सर्प का विवेक हो गया वो नहीं होगा पूर्व नहीं होगा दिख सकता है जैसे प्रतीत हो सकता है उसका प्रभाव नहीं रहेगा ठीक है मैं उत्तम अधिकारी नाम ओंकार द्वारे न परिशुद्ध ब्रह्मत्म विदाम अनरावृत्ति लक्षण फलम उत्तम जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए ओंकार द्वारेण ओंकार का मात्रा पाद का विचार करके परिशुद्ध ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य को जान लिए परिशुद्ध ब्रह्मत्म विदाम विदाम ज्ञानी परिशुद्ध ब्रह्म वही आत्मा है इसी प्रकार की जो विद विध ये आम बहुवचन हो गया षष्टी बहुवचन विधअर्था जलने वाला उनका अपुनरावृत्ति लक्षण फलम उत्तम उनका तो पुनरावृत्ति नहीं होगी किंतु इदानीं मंदा मध्यमान च कथम ब्रह्म प्रतिपतिया फल प्राप्ति रिथि आशंका है मंद और मध्यम जो होंगे उनका ब्रह्म प्रतिपत्ति के द्वारा फल प्राप्ति कैसे होगा उनको तो मात्रा पाद का विचार से नहीं हुआ इसके लिए भाष्य में कहते हैं मंद मध्यम धीआम साधक च संयासीना सामान्य विदाम सामान्यवत उपास्यम ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत आलम्बनी मंद और मध्यम बुद्धि मंद मध्यम बुद्धि अर्थात जगत में सत्यत्व का तारतम्य से जो उत्तम हो गया जगत में कोई सत्यत्व बुद्धि नहीं है कोई कार्यकारण बुद्धि नहीं है तो किंतु जो मंद मध्यम बुद्धि जगत में थोड़ा सत्यत्व बुद्धि अर्थ क्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ये सब बुद्धि है तो किंतु मंद मध्यम बुद्धि होने पर भी प्रतिपन्न साधक भावानम साधक है तो उन्हीं के लिए ये ओंकार का उपासना साधक नहीं है तो नहीं है और सनमार्ग गामी नाम सनमार्ग में चलने वाला और नहीं तो दुश्चरित भी करते रहेंगे वो उसे नहीं होगा पठोपनिषद में आता है ना विरतो दुश्चरिता ना सांतो, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहित ना शांतो तो, मानसो वापी प्रज्ञान है नापन याद तो दुष्चरित्र दुश्चरित चुरचरित आचरण दुराचार से अगर निवृत्त नहीं होगा तो फिर ये मार्ग बिल्कुल नहीं है तो सनमार्गामी नाम उतना नहीं हो आगे कितने सन्यासी नाम उन्हीं के लिए ही ओंकार का उपासना है वो लोग क्या करेंगे मात्रा नाम पादा नाम च क्लिप्त सामान्य विधा मात्रा और पादम का बीच में जो क्लिप्त क्लिप्त सिद्ध सामान्य सामान्य सादृश्य जो सिद्ध सादृश्य कहा गया उसको जानने वाले ये मात्रा और पादम है ये ये सब सादृश्य है उसको जानने वालों यथावत उपास्य मान फिर ओंकार का उपासना करेंगे यथावत उपास्य मान कर्म कौन है ओंकार जिसका उपासना किया जाता है उपास्य मान ब्रह्म प्रतिपत्तये चतुर्थी ब्रह्म का ज्ञान के लिए आलंबनी भवति भवती ओंकार ब्रह्म ज्ञान के लिए आलंबन होगा ये निर्गुण उपासना है इससे ऐसे सन्यासियों को ज्ञान हो जाएगा जब इसका उपासना करेंगे मात्रा पद में सा के आधार पर ऐक्य का जब चिंतन करेंगे उनको ज्ञान हो जाएगा तथा तो च बक्ष्य अच्छा अगर टीका में तेसा मी क्रम मुक्ति अविरुद्धा इत्य ऐसे जो ओंकार का उपासना करने वाले आगे उनको अगर शुद्ध होकर के यही ज्ञान हो जाएगा तो सद्य मुक्ति हो गया नहीं तो ओंकार का उपासना करने वाले ब्रह्म प्राप्ति तो फिर आगे क्रम मुक्ति ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्त स प्रतिसंचरे परन्ते कृतात्मान प्रविशंति परम पदम ऐसा कहा जाता है ब्रह्मणा सह ते सर्वे जो ये ब्रह्म लोगों को जाते हैं इस प्रकार के निर्गुण उपासना करके अथवा श्रुति में विहित जो उपासना है वो सपंचाग्नि इत्यादि करके जो ब्रह्म लोगों को जाते हैं ते सर्वे ब्रह्मणा सह ब्रह्मा जी के साथ प्रतिसंचरे प्रलय जब होगा अर्थात ब्रह्मा जी का जो आयु का समाप्त होगा तो परस्य अंत परस्य ब्रह्मण ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाएगा आयु समाप्त होगा ये लोग भी कृतात्मा कृतात्मा अर्थात तो उनको बाकी और कुछ करने का नहीं था तो खाली बस परमात्मा प्राप्ति करना था ये ये उपासना कर रहे थे अभी गए ब्रह्म लोग और तो कुछ करना नहीं आगे परमात्मा प्राप्ति करना है इसलिए कृतात्मा प्रविशंती परम पदम वो पदम को प्राप्त करेंगे जो किन्तु इसी प्रकार की नहीं होकर के भी ब्रह्म को जाते हैं जैसे असम्यार करने से भी ब्रह्म प्राप्त होगा और भी उपासना है जिससे भी ब्रह्म प्राप्त होगा उनको सब हो जाएगा ऐसा नहीं है जो लोग कृतात्मा है अर्थात और, और हमको कुछ करना नहीं है केवल मोक्ष ही चाहिए उन्हीं लोगों को ही वहां से आगे मुक्ति हो जाएगी बाकी लोगों तो का फिर पुनरावर्तन होगा अच्छा तेराम क्रम मुक्ति टीका में तत्र वाक्यशेषाकूल्य कथयति उसी विषय में वाक्यशेष अन्य प्रमाण भी देते हैं भाष्य में तथा आगे आएगा एक सौ में ये श्लोक आएगा आश्रमा स्त्रिविधा मंद मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट ऐसी कारिका एक सौ तिरपन पृष्ठा में तीन प्रकार के आश्रम है हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टि वाले दृष्टि अर्थात जगत में थोड़ा सत्य तो बुद्धि मध्यम दृष्टि अर्थात जगत में थोड़ा कम सत्य तो बुद्धि और उत्तम दृष्टि जगत में कोई सत्य तो बुद्धि नहीं है कोई कार्यकारण बुद्धि नहीं है इनको भी प्राप्ति हो जाता है क्रम मुक्ति हो जाती है आगे पृष्ठा में टीका में यथापूर्व आचार्य सूच्यर्थ प्रकाशका श्लोका प्रणीता तथा उत्तरे उर्थे एवं जैसे भगवान गौड़पादाचार्य मांडुकीयति का अर्थ को प्रकाश करने वाले श्लोक रचना किए हैं श्लोका प्रणीता तथा उत्तरे अभी जो ये मंत्र हुआ द्वादश मंत्र उसके ऊपर भी अब श्लोक कहेंगे श्रुति अर्थवती श्रुति के द्वारा जो कहा गया उसको कहने के लिए कारिका अभी है इसके लिए भाष्यकार कहते हैं भाष्य में सबसे ऊपर दिया है पूर्ववत अत्र एत श्लोका भवंती पूर्ववत अर्थात पूर्व मंत्र के लिए जैसे श्लोक हुआ था ये मंत्र में भी ये श्लोक है अच्छा, अच्छा अगर श्लोक है ओंकार पादशो विद्याचित चिंत इसका पहले पाठ संशोधन कर लीजिए तृतीय पाद में है में बिंदी चाहिए ओंकार आगे पादसो ज्ञापि न लिखना है न किचिद पढ़े श्लोक ओंकार पादसो विद्या मा न संशय ओंकार पादशो ज्ञातवा न किंचित चिंता जैसा है ऐसा ऐसे ही है ओंकार ओंकार को पादशो जानना है तो ओंकार का पाद कहा गया था मात्रा कहा गया था अभी आप कह देते ओंकार ओं पादशो विद्या इसलिए कहते हैं पादा मात्रा न संशय जो पाद है जो ओंकार का मात्रा है वो ही पाद है आगे इसलिए कहते हैं इसलिए ओंकार पादशो ज्ञातवा अभी ओंकारों को पादशो जान लीजिए क्योंकि जो मात्रा है वो ही पाद है आगे क्या करना है न किंचित चिंतित आगे और कोई चिंतन और करने का आवश्यक नहीं आत्मसंस्तक मना कृतवा न किंचित चिंत में कहा जाता है और नहीं तो अभी तो हमको पूरा ये समझ में आ गया वास्तविक ये दोनों लक्ष्यार्थ है और ये दोनों एक है और हम ही ब्रह्म है किन्तु तो अभी हमको करना क्या है ये प्रश्न अगर हो जाएगा तो कहते हैं तो, तो कठिन है ना न किंचित चिंतित न किंचित कुरिया तो धुर की बात है न किंचित चिंता है और कुछ चिंता भी करना नहीं है बिल्कुल मन स्थिर हो जाना है टीका में ओंकार से पादश विद्या की दृश्य आशंका ओंकार का ज्ञान पादश ये किस प्रकार की है ओंकार तो पाद आप कहे ही नहीं है तो इसलिए शंका करके पूछता है इसलिए अंकारिका कहते कार हैं पादा मात्रा न जो अहकार का मात्र है वो ही पाद ही है ये संख्य का वचना से बीक्षायाम अर्थ में अर्थात पाद पाद करके जानना पादश सस् प्रत्य होते हैं बहुल पार्था छाध अन्य तरश्याम उसके आगे है संख्य वचनाच भिक्षायाम है। टीका मैं पादना मात्रा इति दर्शयति विधुरा इति दर्शयति। पादान मात्रा नाम से अन्यम एकत्वम पाद और मात्रा ये परस्पर में ऐक्य है प्रत्येक अवस्था में ऐक्य है और हम जब पूर्व पूर्व को उत्तर में लय करेंगे तो फिर उत्तर में भी वही ऐक्य इस प्रकार के एकत्व कृत्वा कृत्वा अर्थात तो निश्चय करे अगर विचार करता है तो ज्ञान से निश्चय कर ले नहीं तो उपासना करता है तो उसमें लय करें उपासना कर तद विभाग विधुरम ओंकारम ब्रह्मबुद्ध्या ध्याय क्योंकि यहाँ मुख्य ओंकार का ध्यान है और ओंकार कौन है कहीं ब्रह्म ही है तो इसलिए अंतिम ओंकार जिसमें विभाग नहीं है इस प्रकार की ध्यान करें विभाग रही तो ओंकार ब्रह्मबुद्ध्या से कैसे ध्यान करेगा कहेंगे वहां ओंकार में भी अमात्र पहुंच जाएगा और यहाँ भी चतुर्थ पहुंच जाएगा तो जो अमात्र है वही ब्रह्म है इस प्रकार की ध्यान करे ध्या तो, कृतार्थता कृतो अर्थो येन अर्थो प्रयोजन जो प्रयोजन था वो कर दिया तो होता है कृतार्थ हो जाएगा इसको श्लोक में कहा गया ओंकार पादश ज्ञात न किंचित चिंत ओंकार को पादश जान करके प्रत्येक पाद को जान करके अर्थात तो उत्तर उत्तर पाद में लय करके फिर आगे स्थिर हो जाना टीका में तस्मा पादा मात्रा च अन्न एक यथोक् पादा मात्रा मात्राच पादस्त ओंकार पादश विद्या यथोक् प्रत्येक स्तर में दो दो सामान्य कहा गया था वो सौ सामान्य के द्वारा पादा एवं मात्रा जो आत्मा का पाद कहा गया वही ओंकार का मात्रा है तो पादा एवं मात्रा और कहते पादा नहीं तो घट जो है मिट्टी है कि तो जो मिट्टी है वो घट है नहीं है तो यहाँ की तो इस प्रकार की नहीं अर्थात उभय पार्श्व से अभिन्न ही है तस्मात आगे भाष्य में क्या है तस्मात ओंकार विद्या तस्मात का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मात का अर्थ पादान मात्रा नाम से अन्म पाद और मात्र ये परस्पर में एक ही है आगे टीका में तद तो एकत्व तो पुरस्कृत्य ओंकार उभय विभाग शून्यम ब्रह्म बुद्धिया जानती जानिया तद तो एकत्व तो पुरस्कृत्य पुरस्कृत सामना में रख करके एकत्व तो को पाद और मात्रा का एकत्व तो को सामना में रख करके अर्थात उसको बिल्कुल स्पष्ट करके जान लेना नहीं तो उपासना करके फिर आगे आगे लय करके चलना करके ओंकार अंतिम ओंकार का उपासना करेंगे ओंकार क्या है कहते हैं अमात्र में और वो कैसा है कहते हैं उभय उभय विभाग शून्य जब ओंकार में पहुंच जाएंगे ओंकार में ब्रह्म बुद्धि करेंगे वहां पाद और मात्र का कोई विभाग ही नहीं है अमात्र और यहाँ चतुर्थ पातुरिया तूर्य मात्र तूर्य ओंकार अमात्र और यहाँ तूर्य ब्रह्म इस प्रकार की विभाग शून्य उभय विभाग शून्य उभय कहने से क्या लिया जाएगा ओंकार पाद और मात्रा पादो मात्रा ई विभाग शून्य ओंकार को ब्रह्म बुद्धिया जानी ब्रह्म बुद्धि से उसको जाने निश्चय करे भाष्य में एवं ओंकार ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व न किंचित प्रयोजन चिंतित कृता इस प्रकार की ओंकार ज्ञाते जान लिया जाने से कोई दृष्टार्थ अदृष्टार्थ कुछ भी प्रयोजन न चिंतित कुछ और प्रयोजनों चिंता करने का नहीं है कृतार्थत्वात वो कृतार्थ हो गया तो ये सब जो न किंचित चिंत ये कब होगा जब हमारे साधन चतुष्टय दृढ़ रहेगा नहीं तो हम तो ये पादा मात्रा निश्चय कर लिए किंतु एक मच्छर काट दिया हमको अभी मच्छरदानी का आवश्यक होगा हम कैसे कहेंगे न किंचित चिंतित नहीं होगा अगर साधन चतुष्ट नहीं है ये न किंचित ये सब कठिन है इसलिए साधन चतुष्टय की इतना आवश्यकता नहीं तो ये बात कहते ना शब्द से कौन नहीं समझ जाएगा किसी का भी थोड़ा सा बुद्धि है ये शब्द से बिल्कुल समझ जाएगा बिल्कुल एकदम तो किंतु वास्तविक इसका जो कहते ना लाभ नहीं आएगा जीवन मुक्ति का लाभ नहीं आएगा जब जीवन मुक्ति का लाभ नहीं आएगा तब तो हम वही होगा कि वास्तविक हमको हुआ नहीं हुआ हमेशा इस संयुक्त चलता रहेगा इसलिए तो वो इतना आवश्यकता है टीका में उत्तरार्ध से तात्पर्य श्लोक का जब उत्तरार्थ है ओंकार पादश तो इसका अर्थ कह दिए तो जान लेने के बाद कोई दृष्टार्थ दृष्टार्थ यह लौकिक और दृष्टार्थ पारलौकिक यह लोक पारोपार लोक किसी भी प्रयोजन की और आवश्यक नहीं है इस प्रकार की है अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मत राष्ट्र पूरा